परीक्षित पंद्रह सरगस्ट में श्री राम कृष्ण गृहस्थ तथा अन्यान्य कर्म योगियों की कठिन समस्या श्री कृष्ण गाड़ी से श्याम पक विद्यासागर स्कूल के फाटक पर आ पहुँचे दिन के तीन बजे का समय होगा साथ में उन्होंने मास्टर को भी ले लिया राखाल तथा अन्य दो एक भक्त गाड़ी में हैं। आज बुधवार पंद्रह नवम्बर अट्ठारह ईस्वी कार्तिक शुक्ला पंचमी है गाड़ी चितपुर रास्ते से किले के मैदान की ओर जा रही है श्री रामकृष्ण आनंदमय हैं, मतवाले की तरह गाड़ी से कभी इस ओर तथा कभी उस ओर मुख करके बालक की तरह देख रहे हैं और पथिकों के संबंध में भक्तों से बातचीत कर रहे हैं मास्टर से कह रहे हैं देखो सब लोगों को देखता हूँ कैसे निम्न दृष्टि के हैं पेट के लिए सब जा रहे हैं ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं है श्री कृष्ण। आज किले के मैदान में बिल्सन सर्कस देखने जा रहे हैं मैदान में पहुंचकर टिकट खरीदी गई आठ आने की अर्थात अंतिम श्रेणी की टिकट भक्तगण श्री राम कृष्ण को लेकर ऊंचे स्थान पर जाकर एक बेंच पर बैठे श्री राम कृष्ण आनंद से कह रहे हैं वाह यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है सर्कस में तरह तरह के खेल काफ़ी देर तक दिखाए गए गोलाकार रास्ते पर घोड़ा दौड़ रहा है घोड़े की पीठ पर एक पैर पर मेम खड़ी है फिर बीच बीच में सामने बड़े बड़े लोहे के चक्र रखे हैं चक्र के पास आकर घोड़ा जब उसके नीचे से दौड़ता है तो मेम घोड़े की पीठ से कूदकर चक्र के बीच में से होकर फिर घोड़े की पीठ पर एक पैर पर खड़ी हो जाती है घोड़ा बार बार तेजी के साथ उस गोलाकार पथ पर दौड़ने लगा मेम भी फिर उसी प्रकार पीठ पर खड़ी है सर्कस समाप्त हुआ श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उतरकर मैदान में गाड़ी के पास आए ठंड पड़ रही थी हरे रंग की शाल ओढ़कर मैदान में खड़े खड़े बातचीत कर रहे हैं पास ही भक्तगण खड़े हैं एक भक्त के साथ में आपके लिए मसाले लौंग इलायची आदि का एक छोटा सा बटुआ है उसमें कुछ मसाला और विशेष रूप से कबाब चीनी है पहले साधना बाद में संसार अभ्यास योग श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं देखो मेम कैसे एक पैर के सहारे घोड़े पर खड़ी है और घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है कितना कठिन काम है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 मृत्यु यंत्रणा होती है जनक आदि की तरह किसी किसी ने उग्र तपस्या के बल पर संसार किया था इसलिए साधन भजन की विशेष आवश्यकता है नहीं तो संसार में ठीक नहीं रहा जा सकता बलराम के मकान पर श्री राम कृष्ण श्री राम कृष्ण गाड़ी पर बैठे गाड़ी बाग बाजार के बसुपाड़ा ने बलराम के मकान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ दुमंजले पर बैठ बैठक घर में जा बैठे सायंकाल है दिया जलाया गया है श्री रामकृष्ण सर्कस की बातें कर रहे हैं अनेक भक्त एकत्रित हुए हैं उनके साथ ईश्वर संबंधी चर्चा हो रही है मुख में दूसरी कोई भी बात नहीं है केवल ईश्वर की बात जाति भेद तथा अस्पृश्यों की समस्या जाति भेद के संबंध में चर्चा चली श्री राम कृष्ण बोले एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है वह उपाय है भक्ति भक्तों के जाति नहीं है भक्ति होने से ही देह मन आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं गौर निताई हरिनाम देने लगे और चांडाल तक सभी को गोद में लेने लगे भक्ति न रहने पर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है भक्ति रहने पर चांडाल चांडाल नहीं है अस्पृश्य जाति भक्ति के होने पर शुद्ध पवित्र हो जाती है संसार बद्ध जीव श्री कृष्ण संसार बद्ध जीवों की बात कर रहे हैं वे मानो रेशम के कीड़े हैं चाहे तो कोष को काटकर निकल आ सकते हैं परंतु काफ़ी कोशिश से कोष बनाते हैं छोड़कर आ नहीं सकते इसी से मरते हैं फिर मानो जाल में फंसी हुई मछली जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से निकल सकती है परंतु जल की मीठी आवाज और दूसरी मछलियों के साथ खेल कूद इसी में भूल कर रह जाती है बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करती बच्चों की अस्फुट बातें मानो जल कल्लोल का मीठा शब्द है मछली अर्थात जीव और परिवार वर्ग परंतु एक दौड़ से जो भाग जाते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त पुरुष श्री कृष्ण गाना गा रहे हैं भावार्थ महामाया की विचित्र माया है कैसा मोहजाल फैला रखा है जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु भी अचैतन्य है फिर जीव की क्या बात बिछे हुए जाल में मछली प्रवेश करती है पर आने जाने का रास्ता रहते हुए भी फिर उसमें से भाग नहीं सकते श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं जीव मानो दाल है चक्की में पड़े हैं पीस जाएंगे परंतु जो थोड़े से दाल के दाने खूटी को पकड़ कर रहते हैं वे नहीं पीसते इसलिए खूटी अर्थात ईश्वर के शरण में जाना चाहिए उन्हें पुकारो उनका नाम लो तब मुक्ति होगी नहीं तो काल रूपी चक्की में पिस जाओगे श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं भावार्थ माँ भवसागर में पड़ शरीर रूपी यह नौका डूब रही है हे शंकरी माया की आंधी और मोह का तूफान अधिकाधिक तेज हो रहा है एक तो मन रूपी माझी अनाड़ी है उस पर छह खेवैये गवार हैं आंधी में मज़ धार में आकर डूबा जा रहा है भक्ति का डाढ़ टूट गया श्रद्धा का पाल फट गया नाव काबू से बाहर हो गई अब मैं उपाय क्या करूं? और तो कोई उपाय नहीं दिखता सोचकर लाचार हो रहा हूं। तरंग में तैरकर श्री दुर्गा नाम रूपी भेले को पकड़ता हूं। स्त्री पुत्रों के प्रति कर्तव्य विश्वास बाबू बहुत देर से बैठे थे अब उठकर चले गए उनके पास काफ़ी धन था परंतु चरित्र भ्रष्ट हो जाने से सारा धन उड़ गया अब स्त्री कन्या आदि किसी को नहीं देखते हैं बलराम के उनकी बात उठाने पर श्री कृष्ण बोले वह अभागा दरिद्री है गृहस्थ के कर्तव्य हैं ऋण हैं देवऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण फिर परिवार का ऋण है सती स्त्री होने पर उसका पालन पोषण संतान जब तक योग्य नहीं बन जाते हैं तब तक उनका पालन पोषण करना पड़ता है साधु ही केवल संचय नहीं करेगा पंछी और दरवेश संचय नहीं करते हैं परंतु मादा पक्षी के बच्चा होने पर वह संचय करती है बच्चे के लिए मुख से उठाकर खाना ले जाती है बलराम अब विश्वास बाबू की साधु संग करने की इच्छा है श्री रामकृष्ण हंसते हुए साधु का कमंडलू चार धाम घूमकर आता है परंतु वैसे ही कड़ुआ का कड़ुआ रहता है मलई की हवा जिन पेड़ों को लगती है वे सब चंदन हो जाते हैं परंतु सेमल बड़ आदि चंदन नहीं बनते कोई कोई साधु संग करते हैं गांजा पीने के लिए हंसी साधु लोग गांजा पीते हैं इसीलिए उनके पास आकर बैठते हैं गांजा तैयार कर देते हैं और प्रसाद पाते हैं सभी हंस पड़े